पातंजल योग सूत्र उपक्रमणिका प्रसंग के थोड़ा बाहर होने पर भी मैं अब इस पूर्वोक्त मत के बारे में दो एक बातें कहूँगा नीतिशास्त्र कहते हैं किसी के भी प्रति घृणा मत करो सबको प्यार करो नीतिशास्त्र के सत्य का स्पष्टीकरण पूर्वोक्त मत से हो जाता है विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो से बाहर निकल घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है अतः अतएव किसी से घृणा करनी उचित नहीं क्योंकि यह शक्ति यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो तो वह प्यार घूम फिर तुम्हारे पास ही लौट आएगा यह अत्यंत निश्चित सत्य है कि मनुष्य के मन से घृणा का जो कुछ अंश बाहर निकलता है वह अंत में उसी के पास अपनी पूरी शक्ति से लौट आता है कोई भी इसकी गति रोक नहीं सकता इस प्रकार प्रेम का प्रत्येक संवेग भी उसी के पास लौट आता है हम और भी अन्यान्य प्रत्यक्ष बातों पर आधारित बहुत सी युक्तियों से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि यह अनंत उन्नति संबंधी मत ठहर नहीं सकता हम तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारी भौतिक वस्तुओं की एक ही अंतिम गति है और वह है विनाश हमारे ये सारे संघर्ष सारी आशाएं भय और सुख इन सब का आखिर परिणाम क्या है मृत्यु ही हम सबकी चरम गति है इससे अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं तब फिर यह सरल रेखा में गति कहाँ रही यह अनंत उन्नति कहाँ रही यह तो केवल थोड़ी दूर जाना है और फिर से उस केंद्र में लौट आना है जहाँ से गति शुरू होती है देखो निहारिका से किया किस प्रकार सूर्य चंद्रमा और तारे पैदा होते हैं और फिर से उसी में समा जाते हैं ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है पेड़ पौधे मिट्टी से ही सार ग्रहण करते हैं और सड़ गलकर फिर से मिट्टी में ही मिल जाते हैं प्रत्येक रूपाकार पदार्थ अपने चासे और वर्तमान परमाणुओं से पैदा होकर फिर से उन परमाणुओं में ही मिल जाता है यह कभी हो नहीं सकता कि एक ही नियम अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से कार्य करे। नियम सर्वत्र ही समान है इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं हो सकती यदि यही प्रकृति का नियम हो तो वह अंतर जगत पर क्यों नहीं लागू होगा मन भी अपने उत्पत्ति स्थान में जाकर लय को प्राप्त करेगा हम चाहें या न चाहें हमें अपने उस आदि कारण में लौट ही जाना पड़ेगा जिसे ईश्वर या निरपेक्ष सत्ता कहते हैं हम ईश्वर से आए हैं और पुनः ईश्वर में ही लौट जाएंगे। इस ईश्वर को फिर किसी भी नाम से क्यों न पुकारो गॉड कहो निरपेक्ष सत्ता कहो अथवा प्रकृति कहो तब एक ही बात है यथो वा ईमान भूतान जाते ये न जाता जीवंती ययंत्यध भी संविशंती जिससे सब पैदा हुए हैं उनमें उत्पन्न हुए समस्त प्राणी स्थित हैं और जिनमें सब फिर से लौट जाएंगे यह एक निश्चित तथ्य है प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम से कार्य करती है एक लोक में जो नियम कार्य करता है दूसरे लाखों लोगों में भी वह नियम कार्य करेगा ग्रहों में जो व्यापार देखने में आता है इस पृथ्वी मनुष्य और सभी में भी वही व्यापार चल रहा है एक बड़ी लहर लाखों छोटी छोटी लहरों से बनी होती है इसी प्रकार सारे जगत का जीवन लाखों छोटे छोटे जीवनों की समष्टि मात्र है और इन सब लाखों छोटे छोटे जीवों की मृत्यु की समस्त जगत की मृत्यु है